ओं नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवा नाम कार्य बहुधान्यज सर्वशक्ति स्मरण काल कृपा भगवन्म्मा दुर्दमीदृश मिहाग येतन महाप्रभु का क का द्वितीय श्लोक है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण के अनेक अनेक नाम हैं और उनके सभी नामों में श्री कृष्ण की पूरी शक्ति है क्योंकि सब नाम तो कृष्ण ही है जय नाम श्री कृष्ण भाज्य निष्ठक हो परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि उस नाम में मुझे रुचि नहीं मिली तो ये सब श्लोक चैतन्य चरित अमृत का अंतिम अध्याय में संकलित है और साथ ये सब संस्कृत श्लोक है और साथ साथ कृष्णदास कावि राज गोस्वामी सारा बंगाली भाषा में सब श्लोक का अर्थ अनुवाद तथा अर्थ लिखते हैं तो बंगाली बांगला भावार्थ में कृषिराज कविराज लिखते हैं कि कारण है कि हम हमारे नाम में रुचि नहीं मिलते है कारण है कि हमारे विद्या में बहुत दूषण है और हम अपराध कहते हैं तो शिक्षा की पहली शिक्षा है चैतो दर्पण मार्जनम हरि नाम करने से हृदय मार्जन होते हैं और हृदय मार्जित होने से उभक्ति का उदय होते हैं अन्यत्र श्री चैतन्य चार में कृष्णस कविराज भक्तों को चेतावनी देते हैं कि बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन सबुत ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन कि हरि नाम कीर्तन भजन साधन करने से चित शुद्धि होना चाहिए और भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए तो ये सब स्तर भक्ति मार्ग पर और सब कदम जो है भक्ति समृद्ध सिंधु में ये सब वर्णन है आदर श्रद्धा तथा साधु संग तथो नृद्धि तथो निष्ठा रुचिस्तथा अनाशक्तिथो भावा तथा प्रेमाभ्युधन ची साधा खानमय प्रेमणा दुर्भावे भवित क्रम तो ये सब क्रम है श्रद्धा साधुसंग अनाथ निवृत्ति तथा तो निवृत्ति तथा निष्ठा रुचि अनासक्ति भाव प्रेम और प्रेम प्राप्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रधान है कृष्ण प्रेम भक्ति विशेष का भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रसिद्ध प्रदान है हरिनाम हरिनाम क्या संकीर्तन प्रेम संकीर्त तो कृष्ण भक्ति करने से नाम मूलक कृष्ण भक्ति करने से चित शुद्धि होना चाहिए और अंतिम फल कृष्ण प्रेम प्राप्ति होना चाहिए परन्तु कृष्ण कविराज हमको चेतावनी देते हैं कि बहु जन्म करे यदि श्रवण के तन तब तन न पाए कृष्ण पदे प्रेम तो क्र क्र जन्म में भी हम श्रवण कीर्तन कर सकते तो फिर भी प्रेम प्राप्त नहीं होंगे तो कैसे होगा क्योंकि श्रवण कीर्तन करने से इच्छित शुद्धि होती है तो यदि हम अपराध करते हैं तो हमारी प्रगति भक्ति में रोक जाते हैं तो हम श्रवण कीर्तन करते है परंतु उससे प्रेम नहीं मिलते तो इसके बारे में बहुत चर्चा है चैतान्य चार अमृत में अलग अलग जागह में चौतान्य चार अमृत में एक उपमा है कि ब्रह्मंड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद लता बीज उपमा है कि भक्ति एक लता जैसे है लता तो बड़ पैर से आश्रय लेके ऊपर जाते है यदि मजबूत उच्च पैर का आश्रय नहीं मिलते तो ऊपर नहीं जा सकते तो इस प्रकार हमारी भक्ति वो जैसे है उसका समर्थन होना चाहिए वो तो समर्थन है गुरु और कृष्ण के उपदेश उनकी कृपा तो वो भक्ति लता ऊपर जाते हैं और कोलोक वृंदावन में प्रवेश करके वहां पर उस लता पर फल मिलते वो फल है प्रेम फल तो ये सब विश्लेषण किए है गौरियाबाई साहब आचार्य विशेषकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनकी हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में ये सब विश्लेषण किए हैं कि नाम कैसे क्या है और ये सब अपराध क्या है दस विद नाम अपराध उन्होंने विश्लेषण किए है तो नाम में रुचि नाम रुचि ये जीवन का भक्ति जीवन का पक्का फल है हरिनाम में रुचि उसका आर्थ है यदि हम रुचि मिलते हरिनाम में तो वो छिन्न है कि हम सही मार्ग पर है और हम वास्तव प्रगति करते हैं तो so, हम शिल का आदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की समस्त जगत में सब शहर गाँव में कृष्ण नाम गौर नाम प्रचारित होगा तो चेचन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार शिल प्रोपात का आदेश के अनुसार हम कृष्ण नाम प्रचा में नियुक्त है तो साथ साथ की हमारा स्वयं की रुचि होगी नाम में तो इस तरफ भी देखना चाहिए प्रचार का सफल कैसे हो सकते हम कैसे प्रचार कर सकते तो पहले स्वयं की उन्नति कृष्ण भक्ति में उसको देखना चाहिए जन्म सातक करी करो फड़ो उपका जन्म सार्थक इसका अर्थ है तो कृष्ण भक्ति में हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए भजन करना चाहिए फिर दूसरों का उपका का साधन हम कर सकेंगे तो इसके बारे में भक्तिराम ठाकुर एक और प्रसिद्ध कीर्तन भक्तिनाथ कीर्तन में उन्होंने कहा कि कबे होबे बोलो शे दिन अमर अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले कबे हृदय संचय कबे हबे बोलो शे दिन वो दिन कब होगा मुझको बताओ भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं हमारा अपराध घुची मेरे सब अपराध तो कुछ मतलब निकाल जाएगा और शुद्ध ना मेरे शुद्ध ना में रुचि होगी या मेरी रुचि शुद्ध होगी हरि नाम में और कृपा बल भगवान श्री कृष्ण की कृपा का बल से हृदय में संचार होगा भक्ति संचार तो शुद्ध नाम शुद्ध नाम जप करना चाहिए और उसमें रुचि होना चाहिए तो शुद्ध नाम का मतलब तो नाम शुद्ध ही है कृष्ण नाम शुद्ध ही है परंतु हमारी भावना शुद्ध नहीं है क्योंकि क्या है हम प्रयास करते है कृष्ण भक्ति करना परंतु हमारे हृदय में वो सब काम क्रोध लोभ भौतिक आसक्त्यंग जो बहुत बहुत पहले से अनाधिकाल से है तो वो सब ही है और वो सब भौतिक इच्छा और भक्ति भावना तो दोनों हृदय में मिश्रित होते हैं और शायद हम सोचते हम शुद्ध भक्ति करते लेकिन वास्तव में वो भक्ति के साथ ये सब अशुद्ध भावना वो साथ साथ ही है और इस प्रकार भक्ति का नाम में हम भक्ति करते तो इसलिए ही जिससे हमारी भावना शुद्ध पूर्ण शुद्ध हो जाएगी इसलिए क्या करना चाहिए तो बार बार हरिनाम करना है इसलिए वो अभ्यास है कम से कम सोल माला जप करना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं तो वास्तव भक्ति क्या है और भक्ति का नाम है वो अभक्ति जो है वो क्या है जैसे वृंदावन धाम में वो भगवान कृष्णा उस समय शिशु के रूप में थे शिशु के रूप में थे और एक बहुत सुंदरी नारी देवी जैसे आई थी वो सुंदर बालक का सेवन करने के लिए अपने स्तन से दूध पिलाने के लिए और सब राज्यवासियों सोचते थे कि ये एक स्वर्ग की देवी आई है हमारा सुंदर बालक को दूध पिलाने के लिए लेकिन वो कौन थी भूतना तो प्रकार हमारे मन में शायद बहुत पुतना है <laughs> बहुत बड़ी भक्ति का अभिनय करते हैं तो so, श्रवण करना चाहिए श्रवण कीर्तन बहुत सावधानी होना चाहिए जिससे वो मन नहीं ऐसा भूतना प्रवेश नहीं कर सकें आदि प्रवेश करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कौन ये राजवासी होंगे तो कौन बचेंगे भूतना से कृष्णा पूतना केसी आघासुर बकासुर तो बचाने वाले है बच्चा कृष्ण <laughs> तो हम भक्ति मार्ग पर है परंतु क्या सही भक्ति है क्या नहीं है हम तो इतना उन्नत नहीं है कि हम पहचान कर सकते क्या है भक्ति क्या है नहीं भक्ति तो इसलिए श्री कृष्णा की रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए तो जिससे हम अपराध से मुक्त हो सकते इसलिए श्रावण भी करना चाहिए क्योंकि ज्यादा अपराध जो है वो सब होते हैं वो भक्ति तत्व का अचित्र नहीं समझना सही आता है जैसे फैलर अपराध है साधु निंदा दूसरा है भगवान ब्रह्मा शिव आदि देवताओं का नाम कृष्ण नाम के समान समझना तो ये क्या ये किस प्रकार का अपराध है ये तत्व ज्ञान का अभाव सही आता है जैसे इस, इस, साधारण हिंदू धर्म तो तो में तो लोग तो जन्माष्टमी पर कृष्ण मंदिर जाते फिर गणपति पूजा भी खाते सरस्वती पूजा वो खाऊ थी न सरस्वती पूजा हाँ हाँ वसंत पंचमी पर तो ऐसा ही वसंत और अलग अलग जायेगा वो नाग नागपंचमी भी है तो सामान्य हिंदू सोचे तो ये सब अलग अलग देव देवी है और इस प्रकार वे शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि अज्ञान अज्ञान से यदि हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं और यदि हमारी धारणा है कि कृष्ण कृष्णा साई साई ये सब एक ही है सरस्वती सरस्वती सब एक ही है तो उससे अपराध होगा तो इसलिए समझना चाहिए क्या है भक्ति क्या है अभक्ति ये भक्ति भक्तिपंध बहुत सूक्ष्म है सूक्ष्म मतलब अब वो कर्म ज्ञान योग से भिन्न है ज्ञानी ओं का प्रस्ताव है मायावादियों का प्रस्ताव है तो सब इच्छाओं को बंद करना इच्छा का मतलब माया तो सब बंद करो ये मायावादियों का प्रचार है परन्तु भक्ति में हम कहते हैं कि वो सब इच्छा जो है वो सब स्वाभाविक है परंतु वो सब इच्छा शुद्ध होना चाहिए अभी हमारी सब इच्छा है इंद्रिय इंद्रतर्पण के लिए और शुद्ध भावना में हमारी सब इच्छा कृष्ण की प्रीति हमारा जीवन का उद्देश्य है ऐसे है अतन्द्रिय प्रीति वंशा तारे बोले काम कृष्ण इन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम परंतु की शुद्ध इच्छा कृष्ण की प्रीति के लिए तो वो क्या है वो कैसे होते हैं तो जब तक हमारे हृदय में अशुद्ध कामना रहते हैं तो क्या है शुद्ध इच्छा क्या है अशुद्ध तो दोनों में क्या अंतर है और ठीक से पहचान करना कठिन होते तो ये सूक्ष्म अंतर है जैसे एक उदाहरण है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे प्रचार करना चाहिए भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे यदि मैं प्रचार करूंगा तो उस मुझे काफी प्रसाद लेना चाहिए तो प्रचार का नाम में ज्यादा प्रसाद लेना है और बहुत बहुत प्रसाद लेता हूं इंद्रय तार्पण के लिए नहीं है ये प्रचार करने के लिए है और मुझे एक फर्स्ट क्लास काम में जाना है जिससे बड़े बड़े लोग मुझको सम्मान देंगे जिससे मैं प्रचार कर सकूंगा तो शायद आरम्भ में हमारी भावना शुद्ध होगी परंतु धीरे धीरे वो अशुद्ध हो जाते हैं, हम अच्छे काम में जा सकते जिससे आम लोग जिनकी शुद्ध भक्ति भावना नहीं है और सम्मान देते बड़े कार वाले को जिससे वही सम्मान सं, मुझको देंगे जिससे मेरी बात सुनेंगे जिससे मेरा प्रचार सुनेंगे तो इससे हम बड़े काम में जाते है फिर बड़े बड़े लोग मुझको सम्मान देते है और उससे ही मैं प्रभावित होता हूं और उससे मेरे मन में प्रचार करने का नाम में वो भौचिक इचाइंग बढ़ते हैं कि मैं अभी बहुत बड़ा आदमी बन गया है तो ऐसे शुद्ध भावना तो अशुद्ध भावना के साथ मिश्रित होते हैं और क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है तो इन दोनों में अंतर बहुत सूक्ष्म हो सकते तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से भक्ति करने चाहिए नाम नाम अखारी बहुधान निज सर्वशक्ति तो शायद कल इसके बारे में और चर्चा करूंगा क्योंकि हमें जाना है नेक्स्ट विषय इस लंबा है हरे कृष्ण तो इस अवंती आश्रम में सफलता बहुधा हो सकती परम सफलता होगा यदि आप सब हरिम नाम में वास्तव रुचि मे और बच्चों को यदि आप हरी नाम की रुचि प्रदान दे सकते है या वे मतलब वो भक्ति तो अंदर से ही आता है तो उनकी वास्तव रुचि अगर हो हरी नाम में यही अवंत आश्रम का सफलता होगा और आपका यहाँ आना का उद्देश्य पूर्ण होगा क्या mm -hmm. क्या बोलते हैं दया दया जया हरे कृष्णा तो अभी शील प्रभुप की प्रसन्नता के लिए हम सब्जी निरीक्षण करेंगे गुरु का पोर्टफोलियो बहुत है मुख्य सब्जी निरीक्षक <laughs> <laughs> तो कैसे श्री कृष्ण की प्रीति के लिए सब्जी का चास और दे, देखो वो भक्ति कितना बढ़िया है कि इतना सामान्य काम सब्जी का चास करने तो पूरा दिव्या हो जाता है यदि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होती है हरे कृष्ण